महाभारत आदि पर्व चतुसप्तमोध्याय शकुंतला के पुत्र का जन्म उसकी अद्भुत शक्ति पुत्र सहित शकुंतला का दुष्यंत के यहाँ जाना दुष्यंत शकुंतला संवाद आकाशवाणी द्वारा शकुंतला के शुद्धि का समर्थन और भरत का राज्यभिषेक व सम्पन्च प्रतिय तो दुश्य प्रतिया ते शकुतला गर्भस्बिधे तैंराजपुरा महात्म शकुंतला चिंत राजान कार्य गौरवात्वारात्रद्रिव स्नाजन वर्जिता राजप्रेषिका विप्राश्चरंगबल अद्य शोवा पर शो वा सामयांती दिवसान यति चर्वश गण्यमेश भारत व समी कहते हैं जन्मेजय जब शकुंतला से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महात्मा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा शकुंतला कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर निरंतर राजा दुष्यंत का ही चिंतन करती रहती थी उसे न तो दिन में नींद आती थी और न रात में ही उसका स्नान और भोजन छूट गया था उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरंगणी सेना के साथ आज कल या परसों तक मुझे लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे भरत नंदन शकुंतला को दिन पक्ष मास ऋतु मासु तथा वर्ष इन सब की गणना करते करते तीन वर्ष बीत गए गर्भम सुसा भवा मोरू कुमारम अमितोज त्रीसु वर्षेशण सुनल्युतिम दोष्यंत जन्मेजय जन्मेजे पूरे वर्ष होने के बाद सुंदर जांघों वाली ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया दो जुष्यंत के वीर से उत्पन्न हुआ था तस्मय तदातरिक्षा तो पुष्प्रष्टे पपात देव दुन्दुभियो ने दुर् नृतुच्चापसरो गणा गायन्त्यो मधुरम तेव ही शक्रोभ्युवाच उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई देवताओं के दुन्दुभियाँ बज उठी और मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगी उस अवसर पर वहां देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा श्रुवाच शकुतले तव सुतर्ती भविष्य बलम तेजस्ूपंुखे ने आहताध से शतस्य पौरव अनेका सहसादर्मक सात कक्षिण मम ममता दधा इंद्र बोले शकुंतले तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा पृथ्वी पर कोई भी इसके बल तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता यह पूर्ववंश का रत्न सौ सौअशमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा राजस्वी आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा वै श्रुत्वा वयसंपावाच देवताु सुताम सर्वे महर्षयः महर्ष्य शकुंतला तछ्रुवा परम हर्षम अवापसा द्विजा मुनिभ सत्त च महाजसा जातक कण्व पुण्यता विधिव कार्यमा स वर्धमान से धीमत वह संपायन जी कहते हैं इंद्राद देवताओं का यह वचन सुनकर कर्ण के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि कर्ण कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रसन्नता करने लगे यह सब सुनकर शकुंतला को भी बड़ा हर्ष हुआ पुण्यवानों में श्रेष्ठ महायशस्वी कर्ण ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधिपूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराया वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा दंत शुक्लय शिखर भी सिंह हंसन नो महान चक्रांकित कर श्रीमान महामूर्धा महाबल वह सफेद और नुकीले दांतों से शोभा पा रहा था उसके शरीर का गठन सिंह के समान था वह ऊंचे कद का था उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे वह अद्भुत शोभा से संपन्न विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था कुमारो देव गर्भावर्धता सड़वर्ष एव बाल सक्रम पदम प्रती सिंह व्याघ्र वरा महिषाश्च ग बबंध वृक्ष बलवान आश्रम से देवताओं के बालक सा प्रतीत होने वाला वह तेजस्वी कुमार वहां वहाँ पूर्वक बढ़ने लगा छह वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक कर्ण के आश्रम में सिंहों व्याघ्रों दराहों भैंसों और हाथियों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों में बाँध देता था आरोहतम यीडश्च पिधातीत से राक्षाच ऋपुनि मुष्टियुद्धेन सान्दि ऋषि नाराधय तिदिष तस्थंतु कामो महाबल वध्यम दैते यामरशीत शम सामगत प्रहस्य बहुभ्या बध्युम बाहुुभ्या पीड़ायात तदा मजत न स तत्र बलवदया प्रक्रोशद भैरव त्ररेभ्यो निश्रिता शब्द नीत्रस्ता मृगा सिंहाद शुश्रूशन्मुत्र आश्रमस्थ से शुश्रुभु नीरसुजाभ विससर्ज चोपत तम दृष्टि विस्म चक्रुक कुमार्स कुमारस्य राक्षसैस कयाद नव जगम्म तश्रम तम चक्रुस्ते कण्वाश्रम निवासीन फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर देव दौड़ाता हुआ दौड़ता था वहां सब राक्षस और पिशाच आदि सत्रों को युद्ध में मुष्ट प्रहार के द्वारा प्राप्त करके वह राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता था एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर कर अमरस में भरा हुआ था उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़ता दृढ़तापूर्वक कसकर दबाया वह बहुत जोर दगाने पर भी अपने को उस बालक के चंगुल से छुड़ा न सका अतः भयंकर स्वर से चित्कार करने लगा उस समय दबाव के कारण उसके इंद्रियों से रक्त बह चला उसके चितकार से भयभीत हो मृग और सिंह आदि जंगली जीव मलमुक्त करने लगे तथा आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मार कर उस दैत्य के प्राण ले लिए तत्पश्चात उसे छोड़ दिया उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा उस बालक का यह पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते थे कुमार के भय से ही उन्होंने कर्ण के आश्रम पर जाना छोड़ दिया यदि कण्ड के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नया नामकरण किया दमयंत सर्व, सर्व दमन ओ नाम कुमार समत विक्रमे नौ जसा च वह बल यह सब जीवों का दमन करता है इसलिए सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया वह पराक्रम तेज और बल से संपन्न था अप्रेसुष्यंते महेश पांडुभाव परीतांगीम चिंतयालुता लंबाल काम कृषा दीनाम तथा मलिनवास शकुंतलांत संेक्ष प्रदध्य सुरेश सर्व सर्वेदांश द्वादशाब्दा भवन राजा दुष्यंत ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाने के लिए जब किसी भी मनुष्य को नहीं भेजा तब शकुंतला चिंता मग्न हो गई उसके सारे अंग सफेद पड़ने लगे उसके खुले हुए लंबे केस लटक रहे थे वस्त्र मैले हो गए थे वह अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी शकुंतला को इस दयनीय दशा में देखकर कर मुनि ने कुमार सर्वदमन के लिए विद्या का चिंतन किया उससे उस बारह वर्ष के ही बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया तम कुमारमृतवा कर्म चाश्याति तमय यौवराज्या ब्रविच्छ शकुंतला महर्षि कनु ने उस कुमार और उसके लोकोत्तर कर्म को देखकर शकुंतला से कहा अब इसके युवराज पद पर, -पर अभिषिक्त होने का समय आया है सुणुभद्रे मम सुते मम वाक्यम सुचेतमते व्रता नारीण विशिष्ट मृत मेरी कल्याणमयी पुत्री निराज वचन सुनो पवित्र मुस्कान वाली शकुंतले पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है इसलिए बता रहा हूँ पति शुश्रूषण पूर्व मनोवा कायचेषितर अनुता महा पूर्व पूजये तद्रत तब एन वृत्ते न विशिष्टा दक्षते सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वे मन वाणी और शरीर और चेष्टाओं द्वारा निरंतर पति की सेवा करती रहे मैंने पहले भी तुम्हें इसके लिए आदेश दिया है तुम अपने इस व्रत का पालन करो इस प्रतिव्रतोचित आचार व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त कर सकोगी तस्मात्तम समीपम पौरवश्य स्वयं नयातम्वा ते गतम कालम सुच स्मृत गाध्य राजानम दुष्यंतम हित काम भद्रे तुम्हें पूर्ण दुष्यंत के पास जाना चाहिए वे स्वयं नहीं आ रहे हैं ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया सुचिस्मृत अब तुम अपने हित की इच्छा से स्वयं जाकर राजा दुष्यंत की आराधना करो दौस्यी यौवराज्यस्थ दृष्ट्वा प्रीतिम्वापस देवतां चत्रियां भाम च विशेषेण हित संगमनम सता तस्मात्री कुमार गंतव्य मिपया प्रतिभा पिता कुमार पाद को यो राज पद पर प्रतिष्ठित देख तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी देवता गुरु छत्रीय स्वामी तथा साधु पुरुष इनका संग विशेष हितकर है अतः बेटी तुम्हें मेरा प्रिय करने की इच्छा से कुमार के साथ अवश्य अपने पति के यहाँ जाना चाहिए मैं अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम मुझे मेरी इस आज्ञा के विपरीत कोई उत्तर न देना वै सम्पानुवाच एव मुक्ता सुताम त्र पौत्र कण्ड्य भाषत परिस्व्यच बाहुभ्याग्रा पौरव वै जी कहते हैं पुत्री से ऐसा कहकर महर्षि कण्व ने उसके पुत्र भरत को दोनों बाहों से पकड़कर अंक में भर लिया और उसका मस्तक सूंघ कहा कणौच उवाच सोमशोद्भव राज दुश्यो नाम विसृता चैसा तव माता शुचिभृता गंतुकाम भर्तवंशं सूमध्यम गिवाद्यजानम यौवराज्यम अवापसती सीता तौ राज्र तस्त वशो पितृपयतामहम राज्यम अनुदेश स्व भारत कर्ण बोले वत् चंद्रवंश में दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध एक राजा है पर पवित्र व्रत का पालन करने वाली या तुम्हारी माता उन्हीं की महारानी है यह सुंदरी तुम्हें साथ लेकर अब पति की सेवा में जाना चाहती है तुम वहां जाकर राजा को प्रणाम करके यो पद प्राप्त करोगे जे महाराज दुष्यंत ही तुम्हारे पिता हैं तुम सदा उनके आज्ञा के अधीन रहना और बाप दादी के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना शकुंतले शृणु श्वेतम हित पथ्यम चामिलि पतिव्रता भावगुणा हृत्वासाध्यम न किंचन प्रतिव्रता देवा वै तुष्टा सर्वर प्रदा प्रसाद च कैष्यती श्यापे चामिली पति प्रसादात पुण्य गतिनवंते न चाशुभम तस्मा गांजानम आराधय तुचे स्मृत फिर कर्ण सकुंतला से बोले धामि सकुंतले यह मेरी हितकर एवं लाभप्रद्रात बात सुनो पतिव्रता भाव संबंधी गुणों को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई वस्तु साध्य नहीं है पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों की देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं भामिनी वे आपत्ति के निवारण के लिए अपने कृपा प्रसाद का भी परिचय देंगे सुचिस्मिते पतिव्रता देवियां पति के प्रसाद से पुण्य गति को ही प्राप्त होती हैं अशुभ गति को नहीं अतः तुम जाकर राजा की आराधना करो तस् त्याय कण्व शिष्यानुवाच शकुंतला विमा शीघ्रम सहपुत्रा मितो गृह भरतू प्रापयतागारम सर्वलक्षण पूजिता फिर उस बालक के बल को समझकर कर ने अपने शिष्यों से कहा तुम लोग समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित मेरी पुत्री शकुंतला और उसके पुत्र को शीघ्र ही इस घर से ले जाकर पति के घर में पहुंचा दो नारिणाम चिरासो ही बाधवेशन रोचते की धर्मग्न तस्मान महाचिर स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं होता वह उनकी कृति कीर्तिशील तथा पातिव्रत धर्म का नाश करने वाला होता है अतः इसे अविलंब पति के घर में पहुंचा दो वै वाच वै सम्पाच धर्मिजित पुत्र काश्यपाप्य चाणुदेह चकुंतला वह सम्पान जी कहते हैं जन्मे कश्यप नंदन कर्म ने धर्मानुसार मेरे पुत्र का बड़ा आदर किया है यह देखकर तथा उनकी ओर से पति के घर जाने की आज्ञा पाकर शकुंतला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई कण्वस्वनम शुवा प्रतिगछ्छे मातरम पौरव ब्रवीत पौरवो चिरायति मातस्तम श्यामृपाण कण्व के मुख से बारम्बार जाओ जाओ यह आदेश सुनकर पूर सर्वधमन ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता से कहा माँ तुम क्यों विलंब करती हो चलो महाराज राजमहल चलें एवंक्वा तुता देवी दुष्यंत महात्मन अभिवाद्य मुने पाद गंतुम्ष्य पौरव देवी शकुंतला से ऐसा कहकर कौरव राजकुमार ने मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर महात्मा राजा दुष्यंत के यहाँ जाने का विचार किया शकुंतला च पितरम अभिवाद्यताजलि प्रदक्षिणीकृत तदा पितरम वाक्यम अब्रवी अज्ञान महन्नावे पिता चेती दुर्गम पिछानृत अकार्यप्यने वा, वा, वा मर्ति काश्यप शकुंतला भी शकुंतला ने भी हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके उस समय यह बात कही भगवन काश्यप आप मेरे पिता हैं यह समझकर मैंने अज्ञान व यदि कोई कठोर या असत्य बात कह दी हो अथवा न करने योग्य या अप्रिय कार्य कर डाला हो तो उसे आप क्षमा कर देंगे एवं मुक्तो न तीराम मुनिर्णवाचकिचन मनुष्य भावात् मुनिश्रू न्यवर्तयत शकुंतला के ऐसा कहने पर सिर झुकाकर बैठे हुए कर्ण कुछ बोल न सके मानव स्वभाव के अनुसार करुणा का उदय हो जाने से नेत्रों से आंसू बहने लगे अम भक्षाण वायु भक्षा शिणपर्णाशनान मुनिन् फल मूला सिन्दान तान कृषा ब्रतिनोह जटिलान मुंडान वलकलाजन समृतान उनके आश्रम में बहुत से ऐसे मुनि रहते थे जो जल पीकर वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे फल मूल खाकर रहने वाले भी बहुत थे वे सब के सब जितेंद्रीय एवं दुर्बल शरीर वाले थे उनके शरीर की नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती थी उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महर्षियों में से कितने ही सिर पर जटा धारण करते थे और कितने ही सिर मुड़ाए रहते थे कोई बलकल धारण करते थे और कोई मृगचर्म लपेटे रहते थे समाहु या मुनिन कण्व कारुणम अब्रभेद मया तू लालिता नित्यम मम पुत्री यशस्विनी गणेशाता प्रवृद्धा च न चाहना किंचन आश्रमेण तथा सर्वताम क्षत्र महर्षि कन्ु ने उन मुनियों को बुलाकर करुण भाव से कहा महर्षियों यह मेरी यशस्वनी पुत्री वन में उत्पन्न हुई और यहीं पलकर इतनी बड़ी हुई है मैंने सदा इसे लाड़ प्यार किया है यह कुछ नहीं जानती है ये प्रगण तुम सब लोग इसे ऐसे मार्ग से राजा दुष्यंत के घर ले जाओ जिसमें अधिक श्रम न हो तथे तुक्त प्रतिष्ठं शकुंतला पुरस्कृत दुष्यंतस्य पुरम प्रति बहुत अच्छा कहकर ये सभी महातेजस्वी शिष्य पुत्र सहित सकुंतला को आगे करके दुष्यंत के नगर की ओर चले गृहत्वा मृगर्भाभम पुत्रम कमल लोचनम आजगाष्यंत विदिताध्वनाथ तद्नतर सुंदर भौहों वाली शकुंतला कमल के समान नेत्रों वाले देव बालक के सदैस तेजस्वी पुत्र को साथ ले अपने परिचित तपोवन से चलकर महाराज दुष्यंत के यहाँ आई अभिश्रिया च राजान विदिता च प्रवेशिता स तेन वुत्रेण बालार कम तेजसा राजा के यहाँ पहुँच अपने आगमन की सूचना दे अनुमति लेकर वह उसी बाल सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुई निदे सर्वे आश्रम पुनरागता पूजय अब्रभित सकुंतलाः सब शिष्यगण राजा को महर्षि का संदेश सुनाकर पुनः आश्रम को लौट आए और शकुंतला न्यायपूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती हुई पुत्र से बोली अभिवादय राज पितरम ते तिणव्रतमु पुत्र सह लज्जात मुखी स्थितं महािंगराजान प्रतीद स्वेतुवाच सां साकुत राज्य कृता हल्सेनोफुनयनो राजत दुष्यंतो धर्मबुद्ध्यातु चिंतन देवशो भ्रवीण बेटा दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं इन्हें प्रणाम करो पुत्र से ऐसा कहकर शकुंतला लज्जा से मुख नीचा किए एक खंभे का सहारा लेकर खड़ी हो गई और महाराज से बोली देव प्रसन्न हो शकुंतला का पुत्र भी हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करके उन्हीं की ओर देखने लगा उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे राजा दुष्यंत ने उस समय धर्मबुद्ध से कुछ विचार करते हुए ही कहा कार्यमते सपुत्रा विशेषतः दुष्यंत बोले सुंदरी यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या उद्देश्य है बताओ विशेषतः उस दशा में जबकि तुम पुत्र के साथ आई हो मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा इसमें संदेह नहीं पुरुषोत्तम शकुंतला ने कहा महाराज आप प्रसन्न हो पुरुषोत्तम मैं अपने आगमन का उद्देश्य बताती हूँ सुनिये अयम पुत्र स्वयं राज्य विचिच्यता स्वया हम सुजन मयुत्पन्न सुरूपम यथा समय में तस्म वर्तस्व पुरुषोत्तम राजन यह आपका पुत्र है इसे आप युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए महाराज यह देवपम कुमार आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है पुरुषोत्तम इसके लिए आपने मेरे साथ जो शर्त कर रखी है उसका पालन कीजिए यथा पूर्व तम स्मरस्व महाभाग कर्ण्वाश्रम पदम प्रति महाभाग आपने कर्ण के आश्रम पर मेरे साथ समागम के समय पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसका इस समय स्मरण कीजिए सोथ शुत्व तदवाक्यम तस् राजा स्मरन्नपी अब्रभिन्न स्मरामी कश्य तम दुष्टतापसी राजा दुष्चंत ने शकुंतला का यह वचन सुनकर सब बातों को याद रखते हुए भी उससे इस प्रकार कहा दुष्ट तपस्वुनी मुझे कुछ भी याद नहीं है तुम किसकी स्त्री हो धर्म काम कामार्थ संबंधम न स्मरा सह तिष्ठ वा काम वापी छो तुम्हारे साथ मेरा धर्म काम अथवा अर्थ को लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ है इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं है तुम इच्छा अनुसार जाओ या रहो अथवा जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो शव मुक्तावरारोहा वह तपस्विनी निस वह चुखे न तस्थौ स्थूणे वह निश्चला सुंदर अंगवाली वाली तपस्विनी शकुंतला दुष्यंत के ऐसा कहने पर लज्जित हो दुख से बेहोश सी हो गई और खंभे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई सन्भामरसताम्राक्षण माऊ संपुटाम कटाखे क्रोध और अमर्ष से उसकी आंखें लाल हो गयी ओठ फड़, फड़, फड़ लगे और मानो जला देगी इस भाव से तेढ़ी चितवन द्वारा राजा की ओर देखने लगी आकारा च मन्नना चमेरिता तब सा संभृतम तेजो धारिया क्रोध उसे उत्तेजित कर रहा था फिर भी अपने उसने अपने आकार को छिपाए रखा और तपस्या द्वारा संचित किए हुए अपने तेज को वह अपने भीतर ही धारण किए रही सा मुहूर्तम इव ध्या दुखामर्श समम अभि सम्रेक्ष क्रुद्धा जानन पे महाराज कस्मा देवम प्रभात थे न जाना मित निकम यथान्य प्रकृ प्राकृतो जनह वह दो घड़ी तक कुछ सोच विचार सा करती रही फिर दुख और अमरस में भर कर पति की ओर देखती हुई क्रोधपूर्वक बोली महाराज आप जानबूझकर भी दूसरे दूसरे निम्न कोटि के मनुष्यों की भांति निशंक होकर ऐसी बात क्यों कहते हैं कि मैं नहीं जानता अत्र हृदय वेद सत्य सेवाण कल्याण साक्षे मातमान अवमन्य इस विषय में यहाँ क्या झूठ है और क्या सच इस बात को आपका हृदय ही जानता होगा उसी को साक्षी बनाकर हृदय पर हाथ रखकर सही सही बात कहिए जिससे आपका कल्याण हो आप अपने आत्मा की अवहेलना न कीजिए यो्यथा संतमात्मान्यथा प्रतिपद्य किमते नापम चोरेपहिण आपका स्वरूप तो कुछ और है परंतु आप बन कुछ और रहे हैं जो अपने असली स्वरूप को छिपाकर अपने को कुछ का कुछ दिखाता है अपने आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया एकोहमस्मेट मंडसे ऋक्षति मुनि पुराणम यो वेदिता कर्मण पापक वृजनम करोषि आप समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था कोई देखने वाला नहीं था परंतु आपको पता नहीं कि वह सनातन मुनि परमात्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है वह सबके पाप पुण्य को जानता है और आप उसी के निकट रहकर पाप कर रहे हैं धर्म एव साधूना सर्वेश हित्य न ना च चुखा बहो भवेन् मेरे पापक न कचिदेती मेरे वदन्ते चैनम देवास्त वांतर पुरुष जो सदा असत्य से दूर रहने वाले हैं उन समस्त साधु पुरुषों की दृष्टि में केवल धर्म ही हितकारक है धर्म कभी दुखदायक नहीं होता मनुष्य पाप करके यह समझता है कि मुझे कोई नहीं जानता किंतु उसका यह समझना भारी भूल है क्योंकि सब देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी मनुष्य के उस पाप पुण्य को देखते और जानते हैं आदित्य वनीला नलौचन दौर्भूमिरापोहृदमश्च अहस् रात च संधे धर्मस्रस् वायु अग्नि अंतरिक्ष पृथ्वी जल जलहृदय यमराज दिन रात दोनों संध्याएँ और धर्म ये सभी मनुष्य के भले बुरे आचार व्यवहार को जानते हैं यमो वै वस्वतस्त निर्धान निर्यात यते दुष्कृत हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रों जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी परमात्मा संतुष्ट रहते हैं सूर्यपुत्र यमराज उसके सभी पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं न तो तुष्यति युष पुरुषस्य दुरात्म समय पाप कर्माण व्यातयति दुष्कृत परंतु तो जिस दुरात्मा पर में संतुष्ट नहीं होते यमराज उस पापी को उसके पापों का स्वयं ही दंड देते हैं जो यो मनत्मनात्म अन्य प्रतिपद्य न तस् देवा श्रेयांसो यमा भी न कारण स्वयं प्राप्ति महा माँ उमस्था पतिव्रताम अर्चारहा नाच यथी माम स्वयं भाजामुपस्थिताम जो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समझता और करता है देवता भी उसका भला नहीं कर सकते और उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता मैं स्वयं आपके पास आई हूं ऐसा समझकर कर मुझे पतिव्रता पत्नी का तिरस्कार न कीजिए मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूँ और स्वयं आपके निकट आई हुई आप ही की पत्नी हूँ तथापि आप मेरा आदर नहीं करते हैं कि किमर्थम मामवन उसे संसदे न खल इधम सुन्े रोम आप किस लिए नीत पुरुष की भांति भरी सभा में मुझे अपमानित कर रहे हैं मैं सुने जंगल में तो नहीं रो रही हूँ फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते यदि मैं याचमा या, या वचन न कर सतधा मुर्धाम ततस्ते स्फुटिष्यति महाराज दुष्यंत यदि मेरे उचित याचना करने पर भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आज आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे भार्पति सं जायते पुनः जायायायास्त जाया पौराणा कवजो विदुो पति ही पत्नी के भीतर गर्भरूप से प्रवेश करके पुत्र रूप में जन्म लेता है यही जाया जन्म देने वाली स्त्री का जायात्व है जिसे पुराण वेद विद्वान जानते हैं यदागमत पुंसद प्रजापते तत्यति सन्त्या पूर्व प्रेतान् पिता महां शास्त्र के ज्ञाता पुरुष के इस प्रकार जो संतान उत्पन्न होती है वह संतति की परंपरा द्वारा अपने पहले के मरे हुए पितामहों का उद्धार कर देती है सुत तस्मात्त स्वयमेव स्वयं भुआ पुत्र पुत्र नामक नरक से पिता का त्राण करता है इसलिए साक्षात ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र कहा है पुत्रेन लोकांज अन्युते प्रता महा मनुष्य पुत्र से पुण्य लोकों पर विजय पाता है पौत्र से अक्षय सुख का भागी होता है तथा पौत्र के पुत्र से प्रपितामहगण आनंद के भागी होते हैं साभार्या भार जा गृह दक्षा सा जा प्रजावती साभार्या जा पतिप्राणा साभार्या सा जा पतिव्रता वही भार्या है जो घर के कामकाज में कुशल हो वही भार्या है जो संतानवती हो वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों से के समान प्रिय मानती हो और वही भार्या है जो पतिव्रता हो अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखाम भार्या मूलम त्रिवर्गस् भार्या मूलम तरष्यत भार्या पुरुष का आधा अंग है भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है भारंत क्रियावंत स भार जा प्रमोदन्ते मेधि भार्जावंत जिसके पत्नी हैं वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं सपत्निक पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं तथा जो पत्नी से युक्त हैं वे मानव लक्ष्मी से संपन्न हैं क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी हैं सखाय प्रभिविशु भवंते पितरोधर्म कार्य सुवंत्या मातर पत्नी है एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी या मित्र है धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषणी होती हैं और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बताती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं कांतारे स्वि परागति परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी पत्नी हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है सुख से रह सकता है लोग व्यवहार में भी जिसके स्त्री हैं उसी पर सब विश्वास करते हैं इसलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है संसर स्वेकपा भार्यवे भरता या पतिव्रता पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है प्रथमं संस्थिता भार् पति प्रेत्य प्रतीक्षते पूर्वमृत भरता पश्चाध्यु साधवी स्त्री यदि पहले मर गई हो तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है और यदि पहले पति मर गया हो तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है एक तस्मा कारणराजन पाणिग्रहण मिश्यते यदा यदाप्न परत्र पतिर्भारहलोके राजन इसीलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभिष्ट होता है क्योंकि अपने पति अपने पतिव्रता स्त्री को इहलोक में तो पाता ही है परलोक में भी प्राप्त करता है आत्मा आत्मात्मन जानित पुत्र अत्युच्चते बुधेह तस्मा भारश्यन मातृवत पुत्र मातरम पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने उस धर्म पत्नी को जो पुत्र की माता बन चुकी है माता के ही समान देखे अंतरात्म सर्व पुत्रं नोच्यते सदा गतिप्चे च आवर्तालक्षण चितृण ज्ञान दृश्य पुत्राण सीताचार गुणा तत्पन संपर्का शुभाशुभा सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्रनाम से प्रतिपादित होता है पिता के जैसी चाल होती है जैसे रूप चेष्टा आवर्त भवर और लक्षण आदि होते हैं पुत्र में भी वैसी ही चाल और वैसे ही रूप लक्षण आदि देखे जाते हैं पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील गुण एवं आचार आदि आते हैं भार्या भार्याम जनितम पुत्र माधर से स्वीय लादते जनिता प्रेक्ष स्वर्गम प्राप्य व पुपुण्य जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है जैसा पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है दह्य मानाह मनो दुख व्याधिरा राह स्वयसुधारे सुर्मारे शिवह जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं